ग्वालिन का ख्वाब गीता एक जवान लड़की थी। वो एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। गीता एक ग्वालिन थी, जिसके पास दो गायें थी वो हर रोज अपनी गायों का दूध निकाला करती थी, और अपने सिर पर दूध का बर्तन उठाकर पास के शहर में जाती। दिन भर दूध बेचने के बाद, वो शाम को घर वापस आती। गीता अपनी गायों की बहुत अच्छी देखभाल करती थी। उन्हें अच्छा खाना देती, उन्हें साफ रखती। दादी को गीता से बहुत मोहब्बत थी, पर गीता दिन में बहुत ज्यादा ख्वाब देखा करती थी। वो ख्वाब देखती और ज्यादा दौलतमंद बनने के, उसके दिन के ख्वाब हमेशा उसे मुसीबत में डाल देते। गीता कईं माफ करना दादी माँ, मैं ख्वाब देख रही थी, सोच रही थी। ओह, मैं जानती हूँ तुम किस बाबत सोच रही थी। हमेशा ख्वाब देखती हो और ज्यादा दौलत मन बनने की. उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ख्वाब देखना ही तुम्हें दौलत मन नहीं बनाता। दिन में खواب देखने की आदत एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जब गीता दूध बेचने के लिए घर से निकल रही थी, उसकी दादी-अम्मा ने उसे बावर चिखाने में बुलाया। सुनो, मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हें दूध बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों, दादी माँ? कल हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ी शादी की ताबत हो रही है। सरपंच अप क्या तुम समझ रही हो? एक निकाह? ये यकीनन बहुत बड़ा जश्न होगा। तमाम दौलतमन लोग वहां मौजूद होंगे। लेकिन दादी माँ, हम दूध क्यों ना बेचें? क्या सरपंच नाराज हो जाएंगे? ओह, नहीं मेरी प्यारी बच्ची, सरपंच चाहता है कि उसका बावर्ची बहुत किस्म की लजीज मिठाइयाँ बनाए। उसने खुद मुझ से कहा है कि इस जश्न के लिए एक बहुत बड़े ताजे दूध का बर्तन मैं उसे भेजू। उसने वादा किया है कि वो हमें उससे दुगना दाम देंगे जो हम एक रोज में बाजार से कमाते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है और ज्यादा दौलत कमाने और पड़ोसी गांव में इज़्ज़त कमाने का। दुगना प मैं इस बात को तवज्जो दूंगी कि हर कोई ये जान ले कि वो मिठाइयाँ उस दूध से बनी है जो हमने सरपंच को बेचा है और फिर सरपंच मोतरमा मेरा सबसे तारुफ कराएंगी ओह मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनूंगी और शान से चलूंगी हम इतनी मेहनत करते हैं उन्हें हमें इज्जत देनी चाहिए वहाँ हर कोई मेरा नाम बावर्ची अभी तक दूध को सूंघा भी नहीं है और तुम अभी से खواب देख रही हो कि उन्हें मिठाइयाँ कितनी पसंद आएंगी। ओह, मैं इस लड़की का क्या करूँ? माफ करना दादी माँ, मैं ये दूध गांव लेकर जाऊँगी। लो, इसे लो और याद रखना कि दूध की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए। आज क मैंने सरपंच से वादा किया है, अगर वक्त पर उस तक दूध नहीं पहुंचेगा, तो दुगना पैसा तो भूल जाओ, हम शादी में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। वादा खिलाफी के बाद सरपंच के रूबरू जाना शर्मिंदगी का बायास होगा। पिकर मत करो दादी माँ, मैं इस बर्तन और दूध की पूर्हिफासत करूँगी। आप देखना कि आप याद रखना गीता जानती हूँ जानती हूँ हवाई के लिए मत बनाओ मैं चलती हूँ दादी माँ और रहना गाँव का रास्ता छोटे-छोटे पत्थरों से भरा था गीता को ताजे फूलों और बेरों की सुगंध बहुत पसंद थी पर उसे चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था हम्म रास्ता कितना खूबसूरत है आ पर ये छोटे मैं जल्दी ही शहर में एक बड़ा सा घर बना लूँगी तब मुझे इतना ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा मैं दौलतमंद हो जाऊँगी दौलतमंद लोग पैदल नहीं चलते गीता अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाते हुए चलती गई ये बर्तन तो बहुत वज़नी है कोई बात नहीं मैं खुद के लिए एक बेल गाड़ी खरीदूँगी میں صرف آرام کروں گی लोग यही لوگ یہی تو کرتے ہیں چلتے چلتے وہ گاؤں کے بہت قریب پہنچ گئی تھی دولت ہونے کے لیے بس مجھے کچھ ہی میل چلنا ہوگا जो پر آج جو پیسوں میں اضافہ ہوگا میں اسے کیسے मैं और کیا میں اور زیادہ گائے خریدوں نہیں مجھے ان سب کا دودھ نکالنا پڑے اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے جانا मैं मुर्गियां खरीद सकती हूँ उस इज़ाफ़ी पैसे से मैं बहुत सारी मुर्गियां खरीदूंगी हम्म लेकिन मैं इतनी मुर्गियां कहां पर रखूंगी मुझे एक छोटा सा दरबा बनाना पड़ेगा मैं अकेले ये सब कैसे कर सकूंगी हम्म ओह कल शादी पर मैं सरपंच से गुज़ारिश करूंगी कि वो एक छोटा सा दरबा मैं अपनी सारी मुर्गियों को दरबी में रखूंगी मुर्गियां बहुत सारे अंडे देंगी वो अंडे सेंगी और फिर मेरे पास और ज्यादा मुर्गियां हो जाएंगी मैं उन मुर्गियों को ऊंची कीमत पर बेचूंगी उन मुर्गियों से बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा उससे मैं एक बैलगाड़ी खरीदूंगी मैं सभी मुर्गियों अंडों और दूध को गाड़ी पर लादूंगी और उन्हें बेचने के लिए बाजार जाऊंगी मैं बहुत ور میں خادم اور خادمائےں رکھوںگی پھر میں ایک بہت ہی دولتمند خاتون بن جاؤںگی اس سرپنچ محترمہ سے بھی امیر بہت سے دولتمند لوگ پھر شادی کے لئے میرا ہاتھ مانگنے آئیں گے پر میں کہوںگی نہ جب گیتا لوگوں کو نا کہنے کا خواب دیکھ رہی تھی اس نے بہت زور سے اپنا سر ہلایا اور اس کے سر پر رکھا دودھ کا برتن گوج چپاکے کے ساتھ زمین پر آگیرا، برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پورا دود اب زمین پر گر گیا تھا. गीता वहाँ बैठी रोने लगी उसके सारे ख्वाब उसकी मुर्गियां अंडे बैलगाड़ियां सब कुछ उस दूध की मानिंद था बिखरा हुआ ओ, ओ, नहीं। अब मैं गांव नहीं जा सकती मेरे पास बेचने के लिए दूध नहीं है मैं कल शादी में भी शर्कत नहीं कर सकती मैं दादी अम्मा से क्या कहूंगी अब गीता सिर्फ एक ही आवाज सुन जो आवाज उसकी दादी अम्मा की थी हवाई किले मत बनाओ